सभदै वंध्या सब रह सबदय सभी जाय शबद ही सब सबऊपजय शब सबे समय शबद ही सचुपा ये शबदै ही संतोष शबदै ही स्थिर भया शबदै ही भागा शोक ही मुक्ता भया शब समझे प्राण शबद ही सूझे सभय शबदय सुरझ जान पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार ओंकार थें उपजय पंचतत्त आकार सबद वान गुरु के दूर दिशंतर जाए जही लागे सो ऊब रहे सूते लिय जगाए सबद सरोवर शुभर भरिया हरिजल निर्मल नीर दादूं पीवे प्रीति सौ तिनक अखिल शरीर भगवान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 विशेष संगीत के प्रभाव में मां के गर्भ का बच्चा बहुत तीव्रता से परिपक्व होने लगता है जो पौधा बिना संगीत के साल भर में बड़ा होता वो दो महीने में उतना बड़ा हो जाता है संगीत के साथ पौधे सुनते कनाडा में एक छोटा सा प्रयोग किया गया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 कि हमारे पास अभी जो क्रेने हैं विकसितम वो भी उन पत्थरों को उठाने में समर्थ नहीं और आज से पांच हजार या चार हजार साल पहले उन पत्थरों को ले जाने का कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता और जहां वो पिरामिड बने हैं वहां पास पत्थरों की कोई खदान नहीं है सैकड़ों मील दूर खदानें हैं रेगिस्तान में खड़े हैं पिरामिड तो पत्थरों को सैकड़ों मील दूर से लाया गया है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 और फिर उत ऊँचाइयाँ खो जाती है। अब आज प्रार्थना कोरा शब्द है पूजा एक औपचारिकता है मैं घर में मेहमान था इकलौता बेटा घर का देर तक सोके नहीं उठा था तो माँ उससे कह रही थी कि बेटा उठो तुम ऋषि मुनियों के देश में पैदा हुए हो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए उस बेटे ने बिस्तर में ही पड़े पड़े